श्रीमद्भागवत महापुराण ओं नमो भगवते वाच देवाय सप्तम स्कंध अत नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा कथाजुवाच समं प्रिय सुहृद ब्रह्मणूता भगवान्वय इंद्रशाथे कथम दैत्यान अवधेद विषमों य राजा परीक्षित ने पूछा भगवन भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित है सम हैं समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद हैं फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं को अनिष्ट करे उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया न साक्षा निशेषात्मन नैवासुरेभ्यो विदेशो नोद्वेग्चा वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है महाभाग नारायण गुणान प्रती संचय सो महत तद्भवा छे तो भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है आप कृपा करके उसे मिटाइए श्री शो कुवाच साधु पृष्ठम महाराजा हरे चरित अद्भुतम यदभागवत महात्म्यम भगवद्भक्ति वर्धनम श्री सुखदेव जी ने कहा महाराज भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं जिसके श्रवण से भगवान की शक्ति भक्ति बढ़ती है गीयते परमं पुण्यम ऋषि नत्वा कृष्णाय मुनि ए कथ्ये हरे कथा इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मा गण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ निर्गुणोंजो व्यक्तो भगवान प्रकृते गुणमाविष्य माया गुणमावेश वास्तव में भगवान निर्गुण अजन्मा अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके ये बाध्य बाधक भाव को अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं सत्व रजस्तम प्रकृति नत्मनो गुणा नेशा युगपद्राजन उल्लास एवं सत्व गुण रजो गुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं परीक्षित इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती जय का देवर सिंह रजसो सुरा तमसो जक्ष रक्षा थी भजत भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं सत्वगुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों को रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का और तमोगुण की वृद्धि के समय वे यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते और उनका अभ्युदय करते हैं जो ज्योतिरादिवा भाति संघात्म न्यात्मात्म सं कवयों तत जैसे व्यापक अग्नि काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं अलग नहीं जान पड़ते परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बाध करके अंततः अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं जदाथ शिक्षो पुर जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं जब वे विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं तब सत्गुण की सृष्टि करते हैं और जब वे शयन करना चाहते हैं तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं कालम चर सजती आश्रय प्रधान पुंभ्या सत्य राजल ईशिता सत्व सुराने का कालसुरां सुर प्रिय सत्य संकल्प हैं। हैं। वे ही की की उत्पत्ति के के निमित्तभूत प्रकृति और पुरुष सहकारी एवं आश्रय काल सृष्टि करते इसलिए वे काल के अधीन नहीं काल ही उनके अधीन है राजन ये काल स्वरूप ईश्वर जब सत्व गुण की वृद्धि करते हैं तब तत्स देवताओं का बल चढ़ाते हैं और तभी वे परम यशस्वी देवप्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं वस्तुतः वे सम ही हैं। महाकृत राजन वृक्षते जात सत्र राजन इसी विषय में देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था यह उस समय की बात है जब यज्ञ में में तुम्हारे दादा ने उनसे इस संबंध एक प्रश्न किया था। राजा वासुदेवे भगवती उस महान राजसुई यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदराज शिषपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में क्षमा गया तत्रसीनम सुरृषि राजा पांडुसुतः कृत होना वही देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया अहो वासुदेवे युधि युधिष्ठिर ने पूछा अहो यह तो बड़ी विचित्र बात है परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिषपाल को यह गति कैसे मिली सर्वयेव क्षावरे भगवन दयानो दिजय तमसी नारजे इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेण को नरक में डाल दिया था दम सुत पाप आरभ्य कलभाषना संप्रत्यमर्षि गोविंदे दंत दुर्मति यह दमघोष का लड़का पापात्मा शिषपाल और दुर्बुद्धि दंतव्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहे हैं सपतो रथकृत विष्णु जद ब्रह्म परम श्त्रो नजातो जािवायां नाथम विवसत स्तम अविनाशी पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी, पी कर गाली देते रहे हैं परंतु इसके फल स्वरूप न तो इनके जीव में ही हुआ और न इन्हें घोर अंधकार में नरक की ही प्राप्ति हुई कथम तस्म भगवती दुर्वग्राहधामनाम लहरंजसा प्रत्युजिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए इसका क्या कारण है एतद् ए तद्रामीति बुद्धि ब्रुह्ये तदूततम भगवान तत्र कारण हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है आप सर्वत्र हैं अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए श्री कथा। कुखदेव जी कहते हैं सर्व समर्थ देवर्षि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनते हुए यह कथा कही नारद वाच निंदन सत्कार कलेवर प्रधान पर विवेके न कल्पित नारद जी ने कहा युधिष्ठिर निंदा स्तुति सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है वै जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव बन जाता है यही सारे भेदभाव का मूल है इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है यदि तद्वधा प्राणीनमत तथा न कवल्यामखिलात्मर परतुर्म के नाश्य कल्पते जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूँ उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं क्योंकि वे सर्वात्मा हैं अद्वितीय है, अद्विती है। वे जो दूसरों को धन देते हैं वह भी उनके कल्याण के लिए ही क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है निर्भरे भयन वेहािन्हे क्षते पृथक इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से भय से स्नेह से अथवा कामना से कैसे भी हो भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है यथा वैराधे न तथा भक्ति हो गना में निश्चिता मतिन युधि मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है उतना भक्ति योग से नहीं होता विंधते तत्व रूपताम भिंगे कीड़े को लाकर भेत पर अपने छिद्र में बंद कर देता है और वह भय तथा उद्वेग से भिंगे का चिंतन करते करते उसके जैसे ही हो जाता है एवं कृष्णो भगवती माजा वैरे ना नुचिन यही बात भगवान के संबंध में भी है लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए काम द्वेशाद भया स्नेहा यथा भक्ते स्वरे मन अवेश तदखम भिवा ब्रह्मदति एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से द्वेश से भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से गोप्य गोपियों ने भगवान से मिल, मिलन के तीव्र काम अर्थात प्रेम से कंस ने भय से शिषुपाल दंत आदि राजाओं ने द्वेष से यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है प्रति निवेशये भक्तों के अतिरिक्त जो पांच प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं उनमें से राजा बेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था यह कि चाहे जैसे हो अपना मन भगवान से कृष्ण मितन में कर देना चाहिए जो महाराज फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिष्यपाल और दंत दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे ब्राह्मणों के साप से इन दोनों को अपने पद से चित होना पड़ा था वाच हरे हरे कांति नाम भव राजा युधिष्ठिर ने पूछा नारद जी भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह वा श्राप किसने दिया था तथा वह कैसा था भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु में संसार में आए यह बात तो कुछ अविश्वसनीय से मालूम पड़ती है देह इंद्रिया सुनाम वैकुंठपुरह संबंध संबंधम एक मसी वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ यह बात आप अवश्य सुनाइए नारद एकदा ब्रह्मा पुत्र विष्णु नारे ब्रह्मयानंद नारद जी ने कहा एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र शनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुंचे पंच श्रयारा भा नारभाभाः पंचहयनाराभा पूर्वेशम पूर्वजा दिग्वास मास्थान तो प्रत्यसेताम यो तो वे सबसे प्राचीन हैं परंतु जान पढ़ते हैं ऐसे मानो पांच छह वर्ष के बच्चे हों वस्त्र भी नहीं पहनते उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया असपन अच्छा कुपिता एवं युवाम वा न चारोभ्याम रही पाद मूले मधुद्विपा दौनिम बालु यातमाश्वत इस पर वे क्रोधित से हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह श्राप दिया कि मूर्खो भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित है तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमय असुरयोनि में जाओ एवं सप्तो भिरवाम सप्तवना उनके इस प्रकार श्राप देते ही जब वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा अच्छा तीन जन्मों में इस श्राप को भोग कर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाना तो दोनों के पुत्र हुए उनमें बड़े का नाम हिरण्य था और उससे छोटे का हिरण्याक्ष दैत्य और धानुओं के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे अतः तो हिरण्य कसपुर हरिणा सिंगरोपिणा द्वारे क्षोधरो द्वार विष्णु भगवान ने का का रूप धारण करके कसुपु को और पृथ्वी करने के समय वराह अवतार ग्रहण करके रक्ष को मारा हिरण्य कशपु पुत्र प्रहलादेशन्ना यातना मृत्यु है तभी हिरण्य कश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने का कारण माल डालना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी सर्वभूतात्मभूतम तम प्रशांतम समदर्शनम भगवत तेजसा पृष्ठम नाशक्नो धन मुद्य परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे समदर्शी हो चुके थे उनके हृदय में अटल शांति थी भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी उनको सर्वलो को पतापनौ युष्टि वे ही दोनों विश्वामनि के द्वारा केसनी कसी के, के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण उनके उत्पातों से सब लोकों में आग सी लग गई थी। रामवी थे तम मार्डे या मुखात प्रभो उस समय भी भगवान ने उन्हें साप को छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया यदि मारकंडे मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे कृष्ण चक्र हता वे ही दोनों जय विजय जै इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिषपाल और दंत के रूप में क्षत्रियल में उत्पन्न हुए थे भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे संदि के साप से मुक्त हो गए पुनर् पार्श्व जगमतुरे विष्णु पार्षद भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे उसे तीव्र तनमयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए युधिष्ठिर पुत्रे भगवन प्रद्यात्मना च्युतात्मता युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान हिरण्य ने अपने स्नेहभाजन पुत्र प्रहलाद ने इतना द्वेष क्यों किया फिर प्रहलाद तो महात्मा थे साथ ही यह भी बताइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवन्मय हो गए ये श्रीमद्भागुते महापुराणे पारंथ्याता सप्तम स्कंधे प्रह्लाद चरितोपक्रमे प्रथमोध्या